देव जी के वचन और और याद आठ नौ सौ सुनियरी नाथ सुनियरत धवर आकाश सुनियोकाल सुनियोविन सक नानक भा सदा विकास सुनिए दुख पाप का सुनिए सुनिएसव वर्मा सुनिए मुख साला सुनिए लोग जुगल कनि भेद सुनिएसत सिख सिमृति भेद नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप कारण सुनिए सत संतोष ज्ञान सुनिए अच का अंत अस्नान सुनिए पढ़ी पड़ पाव मान सुनिए लागे सहज ज्ञान नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए हाँ सदा ना के गा सुनिए शेख पीर पा दिशा सुनिए अंधे पावे रा सुनिए हाथ हो न सका नानक भगवता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश भगवान श्रवण की महिमा बताने वाले इन पदों पर प्रकाश डालने की कृपा करें महावीर ने चार घाट कहे जिनसे उस पार जाया जा सकता है दो घाट तो समझ में आते हैं साधु का साधवी का शेष दो घाट थोड़े कठिन मालूम होते हैं श्रावक का और श्राविका का श्रावक का अर्थ है जो श्रवण में समर्थ है जो सुनने की कला सीख गया जिसने जान लिया कि सुनना कैसे जिसने पहचान लिया कि सुनना क्या है महावीर ने कहा है कि कुछ तो साधना कर कर के उस पार पहुंचते हैं कुछ केवल सुन के उस पार पहुंच जाते हैं जो सुनने में समर्थ नहीं है उसे ही साधना की जरूरत पड़ती है अगर तुम सुन ही लो पूरी तरह तो कुछ करने को बाकी नहीं रह जाता है। सुनने से ही पार हो जाओगे इसी श्रवण की महिमा को बताने वाले नानक के ये सूत्र ऊपर से देखने पर अति अतिशयपूर्ण मालूम पड़ेंगे कि क्या सुनने से सब कुछ हो जाएगा और हम तो सुनते रहे हैं जन्मों जन्मों से और कुछ भी नहीं हुआ हमारा अनुभव तो यही कहता है कि सुन लो कितना ही सुन लो कुछ भी नहीं होता हम वैसे ही बने रहते हैं हमारे चिकने घड़े पर शब्द का कोई असर ही नहीं पड़ता गिरता है ढलक जाता है हम अछूते जैसे थे वैसे ही रह जाते तो अगर हमारा अनुभव सही है तो नानक सरासर अतिशय करते हुए मालूम पड़ेंगे लेकिन हमारा अनुभव सही नहीं है क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं है ना सुनने की हमारी तरकीबें हैं पहले उन्हें समझ लें पहली तरकीब तो यह है कि जो हम सुनना चाहते हैं वही हम सुनते हैं जो कहा जाता है वह नहीं हम बड़े होशियार हैं हम वही सुनते हैं जो हमें बदले ना जो हमें बदलता है उसे हम सुनते ही नहीं हम उसके प्रति बहरे होते और ये कोई संतों का ही कथन हो ऐसा नहीं है जिन लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से मनुष्य की इंद्रियों पर शोध की है वे भी कहते हैं कि हम अंठानवे प्रतिशत सूचनाओं को भीतर लेते ही नहीं सिर्फ दो प्रतिशत को लेते हैं हम वही देखते हैं वही सुनते हैं वही समझते हैं जो हमसे तालमेल खाता है जो हमसे तालमेल नहीं खाता है वो हम तक पहुंचता ही नहीं बीच में बहुत सी हमने रुकावटें खड़ी कर रखी और जो तुमसे तालमेल खाता है वो तुम्हें कैसे बदलेगा वो तो तुम जैसे हो उसे और मजबूत करेगा जिससे तुम्हारी बुद्धि राजी होती है कन्विंस होती है वो तुम्हें कैसे रूपांतरित करेगा वो तो तुम्हें और आधार दे देगा जमीन में और मजबूत पत्थर दे देगा जिन पर तुम बुनियाद उठाकर खड़े हो जाओगे हिंदू वही सुनता है जिससे हिंदू मन मजबूत हो मुसलमान वही सुनता है जिससे मुसलमान मन मजबूत हो सिख वही सुनता है जिससे सिख की धारणा मजबूत हो तुम अपने को मजबूत करने के लिए सुन रहे हो तुम अपनी धारणाओं में और भी गहरे उतर जाने के लिए सुन रहे हो तुम अपने मकान को और मजबूत करने के लिए सुन रहे हो तब तुम सुनने से वंचित रह जाओगे क्योंकि सत्य का न तो सिख से कोई संबंध है न हिंदू से न मुसलमान से तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हारे चित्त का जो संस्कार है उससे सत्य का कोई भी संबंध नहीं है जब तुम अपने सब धारणाओं को हटा के सुनोगे तभी तुम समझ पाओगे कि नानक का अर्थ क्या है और अपनी धारणाओं को हटाने से कठिन काम जगत में दूसरा नहीं क्योंकि बहुत बारीक है महीन है पारदर्शी है वे दिखाई भी नहीं पड़ती कांच की दीवार है जब तक तुम टकरा ही ना जाओ तब तक तो पता ही नहीं चलता कि दीवार है तब तक, तक लगता है खुला आकाश तो दिखाई पड़ रहा है चांद तारे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बीच में एक कांच की दीवार है जब मैं बोल रहा हूं तो कभी तुम भीतर कहते हो हां ठीक जब तुमसे मेल खाता है कभी तुम भीतर कहते हो ये बात जस्ती नहीं जब तुमसे मेल नहीं खाता है। तो तुम मैं जो कह रहा हूं उसे नहीं सुन रहे हो जो तुमसे मेल खाता है जो तु, तुम्हें और सजाता संवारता है शक्तिशाली करता है वही तुम सुन रहे हो शेष को तुम छोड़ ही दोगे शेष को तुम भूल ही जाओगे अगर कोई बात तुमने सुन भी ली जो तुम्हारे विपरीत पड़ती है तो तुम उसे भीतर खंडित करोगे तर्क जुटाओगे हजार उपाय करोगे कि यह ठीक नहीं हो सकता क्योंकि एक बात तो तुमने मान के बैठे हो कि तुम ठीक हो तो जो तुमसे मेल खाए वही जो तुमसे मिलना खाए वो झूठ अगर तुम सत्य को ही पा गए हो तो फिर सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो भी तुमने पाया नहीं है सुनने की जरूरत भी कायम है सत्य को खोजना भी है और इस धारणा से खोजना है कि सत्य मुझे मिला ही हुआ है तुम कैसे खोज सकोगे सत्य के पास तो नग्न शून्य खाली होकर जाना पड़ेगा सत्य के पास तो तुम्हें अपनी सारी धारणाओं को छोड़ देना पड़ेगा तुम्हारे सारे विश्वास तुम्हारे सिद्धांत तुम्हारे शास्त्र अगर बीच में रहे तो तुम कभी भी ना सुन पाओगे और जो तुम सुनोगे और समझोगे कि मैंने सुना है वो तुम्हारी अपनी ही प्रतिध्वनि होगी वो नहीं जो कहा गया था वो जो तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित हुआ तुम अपने ही मन की कोटसी को प्रतिध्वनित होते हुए सुनते रहोगे तब तुम्हें नानक के वचन बड़े अतिशयोक्तिपूर्ण मालूम पड़ेंगे दूसरा ढंग बचने का है कि लोग अक्सर जब भी कोई महत्वपूर्ण बात कही जाए तंद्रा में हो जाते हैं। वो भी मन का बचाव है, वो भी बड़ी गहरी प्रक्रिया है जब भी कोई चीज तुम्हें छूने के करीब हो तब तुम सो जाओगे मैं एक बड़े पंडित के घर मेहमान था वो बड़े विद्वान हैं शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और रामायण तो उन जैसा दूसरा नहीं लाखों लोग उन्हें सुनते हैं रात दोनों जब हम सोने गए तो एक ही कमरे में बिस्तर थे प्रकाश बुझा के हम अपने बिस्तरों पर लेट गए तभी मैंने सुना कि उनकी पत्नी अंदर आई और उनके कान में कुछ फुसफुसा के बोली वो मुझे सुनाई पड़ गया पत्नी ने कहा कि ए सुनो मुन्ना सो नहीं रहा है चल के उससे कुछ कह दो तो पंडित जी ने कहा कि मेरे चल के कहने से क्या होगा पत्नी ने कहा कि मैंने लाखों लोगों को तुम जब बोलते हो तुमने बोलना शुरू किया नहीं कि उनने सोना शुरू किया नहीं लाखों लोगों को तुम्हारी सभा में सोते देखा है तो ये एक अकेले मुन्ने का क्या बस चल के दो शब्द से कह दो तो सो जाए धर्म सभाएं लोग नींद पूरी करने के लिए ही चाहते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती उनको भी धर्म सभा में नींद आ जाती क्या होता है तुम्हारे मन का कोई खेल तरकीब है तुम जो नहीं सुनना चाहते उसके प्रति तुम नींद में अपने को ढांक लेते हो अपने को बचा लेते हो नींद तुम्हारा रक्षा कवच तो तुम ऐसे लगते हो कि सुन रहे हो लेकिन तुम सजग नहीं होते और बिना सजगता के कैसे सुना जा सकेगा तुम बोलते वक्त सजग होते हो सुनते वक्त सजग नहीं होते और ऐसा कोई धर्म सभा में भी होता हो ऐसा नहीं है जब भी कोई दूसरा तुमसे बोलता है तभी तुम सजग नहीं होते क्योंकि एक इंटरनल डायलॉग है एक भीतर चलने वाला वार्तालाप है जिसमें तुम दबे हो दूसरा बोले जाता है तुम ऐसा भाव भी प्रकट करते हो कि मैं सुन रहा हूं लेकिन वो भाव भंगिमा है भीतर तुम बोले जा रहे हो और जब तुम भीतर बोल रहे हो तो तुम किसको सुनोगे तुम भीतर जो बोल रहा है उसको ही सुनोगे क्योंकि बाहर के बोलने वाले की आवाज तो तुम्हारे तक पहुंच ही ना पाएगी तुम्हारी अपनी आवाज की गूंज काफी है और इसीलिए तो तुम्हें नींद मालूम होने लगती है क्योंकि तुम अपने से उबे हुए हो जब तुम बोलते हो तब तुम थोड़े सजग होते हो लेकिन जब तुम सुनते हो तब तुम मूर्छित होने लगते हो क्योंकि तुम अपने से उबे हुए हो ये बात तो तुम कई दफे भीतर कर चुके हो जो आज फिर कर रहे हो ये तो पुनरुक्ति है उससे ऊप पैदा होती है उससे नींद मालूम होने लगती है वो भी बचाव है और वो इस बात की खबर है कि भीतर एक वार्तालाप चल रहा है भीतर का वार्तालाप जो तोड़ देगा वही सुनने में समर्थ होता है श्रवण की कला तब उपलब्ध होती है जब भीतर का वार्तालाप बंद हो जाता है और एक क्षण को भी भीतर का वार्तालाप बंद हो जाए तो तुम पाओगे आकाश खुल गया अनंत आकाश खुल गया और सब जो अनजाना था जाना हो गया जिसकी था न थी उसकी था मिल गई जो अपरिचित था उससे परिचय बना जिससे कोई पहचान न थी जो अजनबी था वो अपना हुआ अचानक ये जगत तुम्हारा घर है अगर एक क्षण को भी तुम्हारा भीतर का वार्तालाप टूट जाए सारे सत्संगों का सारे गुरुओं का एक ही लक्ष्य कि किस भांति तुम्हारे भीतर का वार्तालाप तोड़ा जाए वे उसे ध्यान कहें मौन कहें योग कहें नाम स्मरण कहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सारी चेष्टा यह है कि भीतर तुम्हारी जो एक सतर्क चल रही है शब्दों की उसको छिन्न भिन्न कैसे करना उसमें बीच में खुली जगह कैसे आ जाए थोड़ी भी देर को खुली जगह आ जाए तो तुम समझ पाओगे कि नानक क्या कह रहे हैं नानक कहते हैं श्रवण से ही सिद्ध पीर देवता और इंद्र होते हैं श्रवण से ही धरती और आकाश स्थित है श्रवण से ही द्वीप लोक पाताल चल रहे हैं, श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करता नानक कहते हैं श्रवण से ही भक्त सदा आनंदित होते हैं और श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश होता है सुनिए सिद्ध पीर सूरीनाथ सुनिए धरती धवल आकाश सुनिए दीप लोहे पाताल सुनिए पोहि न सके काल नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश भरोसा नहीं आता है कि सुनने से ही कोई सिद्ध पीर देवता और इंद्र हो जाता है और सुनने से ही धरती और आकाश चल रहे हैं और सुनने से ही दीप लोक पाताल खड़े हैं सुनने से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती, करतीस मालूम पड़ती है जरा भी अति सयोग नहीं क्योंकि जैसे ही तुम्हें सुनने की कला आई तुम्हें जीवन से परिचित होने की कला आ गई और जैसे ही तुम्हें अस्तित्व का बोध होना शुरू हुआ तुम पाओगे कि जैसा सन्नाटा तुम्हारे भीतर है सुनने के क्षण में श्रवण के क्षण में जैसी सुन्यता तुम्हारे भीतर है वही शून्यता तो सारे अस्तित्व का आधार है उससे ही आकाश टिका है उससे ही पाताल टिका है उसी शून्य पर उसी मौन में तो सारा जगत परिभ्रमण कर रहा है उसी मौन में बीज टूटता है और वृक्ष बनता है उसी मौन में सूरज उगता है उसी मौन में चांतारे बनते हैं और बिखरते हैं जब तुम अपने भीतर शब्दों को शून्य कर देते हो तब तुम उस जगह पहुंच गए जहां से सृष्टि पैदा होती और जहां सृष्टि लीन होती है ऐसा हुआ जो एक मुसलमान फकीर नानक के पास आया और उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम चाहो तो क्षण में मुझे राख कर दो और तुम चाहो तो क्षण में मुझे बना दो ये चमत्कार मुझे भरोसा नहीं आता पर आदमी ईमानदार था मुमुक्षु था ऐसे ही कुतूहल से नहीं आ गया था साधक था जो पूछा था बड़ी अभीपा से पूछा था नानक ने कहा तो फिर आंख बंद कर लो और शांत होकर बैठ जाओ तो जो तुम चाहते हो वो मैं करके ही दिखा वो तो फकीर आंख बंद करके शांत होकर बैठ गया अगर मुमुक्षु न होता तो तो भयभीत हो जाता क्योंकि जो पूछा था खतरनाक पूछा था कि राख कर दो मिटा दो फिर बना दो प्रल और सृष्ट तुम्हारे हाथ में ऐसा मैंने सुना है सुबह की वक्त ऐसी ही सुबह रही होगी एक गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक कुए के पास नानक बैठे थे उनके वक्त मरदाना और बाला मौजूद थे वो भी थोड़े हैरान हुए कि ऐसा तो कभी नानक ने किसी से कहा नहीं और अब क्या होगा वो भी सजग हो गए उस जैसे आसपास पास वृक्ष भी सजग हो गए होंगे पत्थर भी सजग हो गए होंगे क्योंकि नानक बैठ जाओ आंख बंद करो शांत हो जाओ जैसे तुम शांत हो जाओगे मैं चमत्कार दिखा दूंगा वो फकीर शांत होकर बैठ गया बड़ी आस्था का आदमी रहा होगा वो भीतर बिल्कुल शून्य हो गया नानक ने उसके सिर पर हाथ रखा और ओंकार की ध्वनि की और कहानी कहती है कि वो आदमी राख हो गया फिर नानक ने ओंकार की ध्वनि की और कहानी कहती है वो आदमी फिर निर्मित हो गया अगर कहानी को ऊपर से पकड़ोगे तो चुप जाओगे लेकिन भीतर यह घटना घटी जब वो सब भांति शांत हो गया और नानक ने ओंकार की ध्वनि की श्रवण को उपलब्ध हुआ भीतर का वार तालाब टूट गया सिर्फ ओंकार की ध्वनि गूंजी उस ध्वनि के गूंजने के बाद प्रलय की स्थिति भीतर अपने आप हो जाती सब खो गया सब संसार सब सीमाएं राख हो गया ना कुछ हो गया भीतर कोई भी ना बचा खोजे से भी कोई ना मिला कोई था ही नहीं घर सोना था फिर नानक ने ओंकार की ध्वनि की वो आदमी वापिस लौटा उसने आखे खोली उसने चरणों में पैर पैरों में सिर रखा और कहा कि मैं तो सोचता था यह असंभव है लेकिन ये, ये करके दिखा दिया कहानी को मानने वाले ऐसे न समझ पाएंगे वो तो समझते हैं कि वो आदमी राख हो गया फिर राख से नानक ने उसको बना दिया ये सब ना समझे की बातें तब तुम समझे नहीं चुप गए पर भीतर प्रलय और सृष्टि की घटना घटती लेकिन वो फकीर सुनने में समर्थ था जब कोई सुनने में समर्थ होता है तो तुम मुझे ही थोड़ी सुनोगे सुनने की कला आ गई मैं तो बहाना हूं गुरु तो बहाना है सुनने की कला आ गई तो जब वृक्षों में हवाएं बहेंगी तब भी तुम सुनोगे और उस सन्नाटे में तुम्हें ओंकार का नाच सुनाई पड़ेगा जीवन का जो मूल स्वर है वो सुनाई पड़ेगा पर्वत से पानी का झरना गिरेगा उसके नात को तुम सुनोगे उस नात में तुम भावगे कि सभी शून्य में टिका है नदियां उसी में बहती सागर उसी में लीन होते तुम आंख बंद कर दोगे तो तुम अपने ही हृदय की धड़कन सुनोगे खून की गति की धीमी धीमी आवाज सुनोगे और तुम पाओगे ये मैं नहीं हूं मैं तो सुनने वाला हूं मैं तो साक्षी हूं फिर तुम्हें मृत्यु स्पर्श न कर पाएगी जिसे सुनने की कला आ गई उसे कुछ भी जानने को बाकी न रहा इसलिए नानक कहते हैं श्रवण से ही सिद्ध पीर देवता और इंद्र होते हैं, श्रवण से धरती और आकाश स्थित श्रवण से ही द्वीप लोग पाताल चल रहे सारा अस्तित्व श्रवण तो से हो रहा है श्रवण का अर्थ हुआ सारा अस्तित्व शून्य से हो रहा है और जब तुम श्रवण में होते हो तब शून्य की छाप तुम पर आती तब शून्य में गूंजता है वही गूंज अस्तित्व की मौलिक गूंज वही ध्वनि अस्तित्व की मूल इकाई है श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती और एक बार तुमने सुनना जान लिया फिर कैसी मृत्यु क्योंकि सुनने वाले को साक्षी का बोध हो जाता है अभी तुम सोच सोच के सुनते हो सोचने वाला तो मरेगा सोचने वाला तो मरण धर्म है जिस दिन तुम बिना सोचे सुनोगे सिर्फ सुनोगे उस दिन तो विटनेस साक्षी हो जाओगे इधर मैं बोलूंगा उधर तुम्हारा मस्तिष्क सुनेगा और एक तीसरा भी तुम्हारे भीतर होगा जो देखेगा कि सुना जा रहा है उस दिन एक नए तत्व का तुम्हारे भीतर आविर्भाव होगा एक नई प्रक्रिया संगठित होगी एक नया क्रिस्टलाइजेशन होगा वो है साक्षी का साक्षी की कोई मृत्यु नहीं है इसलिए नानक कहते हैं श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती नानक कहते हैं श्रवण से ही भक्त सदा आनंदित होते हैं और श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश होता है कैसे चुप हो जाओ और कैसे तुम्हारे भीतर का चलने वाला सतत वार्तालाप टूटे कैसे क्षण को बादल छटे और खुला आकाश दिखाई पड़े कैसे सिलसिला भीतर मिटे यही सारी प्रक्रिया है यहाँ तुम बैठे हो मैं बोल रहा हूं साथ ही साथ तुम्हें बोलने की कोई भी तो जरूरत नहीं है तुम चुप हो सकते हो बस पुरानी आदत है वो भीतर बोले चली जा रही आदत की वजह से एक छोटे बच्चे से मैं पूछ रहा था कि तेरी छोटी बहन बोलने लगी या नहीं उसने कहा बोलने तो लगी कब का सीख गई बोलना अब सब उसको मौन होना सिखा रहे हैं अब वो चुप नहीं होती बोलती ही रहती पहले बिल्कुल चुप थी तब तो हम सबने मिलकर बोलना सिखाया और अब सब मिलकर चुप होना सिखा रहे हैं जो कि ज्यादा कठिन काम मालूम होता है तुम बिन बोले आए क्या तुम्हारा दिल बोलते बोलते जाने का है तब तुम जीवन से भी वंचित हो जाओगे और मृत्यु का भी परम स्पर्श परम आनंद तुम्हें ना हो सकेगा तुम चुप आए चुप ही जाने की तैयारी करो बोलना बीच में है संसार के लिए है उपयोगी है जब तुम दूसरे से बात कर रहे हो तब बोलने का उपयोग है जब तुम चुप बैठे हो तब बोलना पागलपन है बोलना एक प्रक्रिया है जिससे हम दूसरे से संबंधित होते हैं छुप होना दूसरी प्रक्रिया है जिससे हम अपने से ही संबंधित होते हैं छुप रहोगे तो दूसरे से संबंधित होना मुश्किल बोलोगे तो अपने से संबंधित होना मुश्किल बोलना तो एक सेतु है जिसके माध्यम से हम दूसरे तक पहुंचते हैं छुप होना एक सेतु है जिससे हम अपने तक पहुंचते हैं कहीं तुम साधन की भूल कर रहे हो अगर कोई आदमी चुपचाप बैठा रहे किसी से बोले ही ना तो उसका कोई संबंध निर्मित ना होगा धीरे धीरे लोग उसे भूल जाएंगे इसलिए गूंगे से दीन आदमी दूसरा नहीं दिखाई पड़ता अंधा भी उतना दीन नहीं मालूम पड़ता जितना गूंगा दीन मालूम पड़ता है तुम कभी गौर करो गे पे सबसे ज्यादा दया आएगी क्योंकि अंधा देख नहीं पाता ये सच है लेकिन फिर भी संबंध तो बना लेता है पति हो सकता है पत्नी बन सकता है बेटे से बोल सकता है मित्र बना सकता है समाज का हिस्सा हो सकता है गूंगा अपने में बंद कहीं जाने का कोई उपाय नहीं किसी से संबंध होने के लिए कोई रास्ता नहीं खुलता गूंगा जैसे किसी से संबंधित ना हो पाएगा और उसकी तुम अड़चन समझो बाहर जाना चाहता नहीं जा सकता उसके इशारे गौर से देखो कितनी तरफ से इशारे करता है जब तुम नहीं समझते तो कैसा बेहाल हो जाता कैसा हेल्पलेस कैसा असहाय अपने को पाता है गूंगे से ज्यादा दयनीय कोई भी नहीं क्योंकि गूंगा समाज का हिस्सा नहीं हो पाता मित्र नहीं बना सकता किसी से बोल नहीं सकता किसी से अपने प्रेम की चर्चा नहीं कर सकता किसी से अपने हृदय की बात नहीं कह सकता किसी से अपना दुख नहीं कह सकता कि थोड़ा हल्का हो जाए जैसे गूंगा असमर्थ हो जाता है दूसरे से संबंध बनाने में वैसे ही तुम असमर्थ हो गए हो अपने से संबंध बनाने में क्योंकि वहां तुम बोले जा रहे हो वहां गूंगे होने की जरूरत है वहां बिल्कुल चुप हो जाने की जरूरत क्योंकि दूसरा वहां है ही नहीं वार्तालाप किससे कर रहे हो किससे बोल रहे हो भीतर खुद ही जवाब दे रहे हो खुद ही प्रश्न उठा रहे हो यही तो विक्षिप्तता का लक्षण पागल में और तुम में फर्क क्या है पागल जोर जोर से खुद से बात करता है, तुम धीरे धीरे करते हो बस इतना ही फर्क है किसी दिन तुम भी जोर जोर से करने लगोगे तब तुम भी पागल हो जाओगे अभी तुम पागलपन को जैसे दबा दबा के बैठे हो वो कभी भी फूट सकता है वो नासूर है उससे मवाद कभी भी बह सकती है। भीतर की वार्ता क्यों चल रही है क्या कारण है आदत पूरे जन्म तुम्हें सिर्फ बोलना सिखाया गया है बच्चा घर में पैदा होता है तो जो पहली बात हम सिखाने की कोशिश करते हैं वो कि किसी तरह बोले और जो बच्चा जितने जल्दी बोलता है वो उतना उपयोगी सिद्ध होता है समाज में उसको लोग प्रतिभाशाली कहते हैं वो जितने जल्दी बोलता है जितनी देर से बोलता है उतना प्रतिभा कहते हैं बोलने की कला सामाजिक कला है मनुष्य समाज का हिस्सा है इसलिए हम पहली चिंता ये करते हैं कि बच्चा बोले और जब बच्चा बोलता है तो मां बाप कितने प्रसन्न होते हैं। फिर जीवन की जितनी भी जरूरतें हैं सब बोलने से पूरी होती भूख लगी तो बोलो प्यास लगी तो बोलो कहो जीवन की रक्षा है बोलने में मौन का फायदा ही क्या है इस जिंदगी में कोई फायदा नहीं दिखाई पड़ता मौन इस संसार में कोई भी तो अर्थ नहीं रखता मौन से तुम क्या खरीदोगे मौन से क्या बाजार से लाओगे मौन से कौन सी जरूरत पूरी होगी बोलने से शरीर की सब जरूरतें पूरी होती हैं और इसलिए बोलने के हम अभ्यस्त होते जाते हैं फिर तो हम रात भी बोलते हैं नींद में भी बोलते हैं फिर हम 24 घंटे बोलते ही रहते हैं फिर बोलना हमारे भीतर ऑटोनॉमस यंत्र हो जाता है हम बोलते ही रहते हैं रिहर्सल करते हैं किसी से बोलने के पहले भीतर बोलते हैं कि क्या कहेंगे बोलने के बाद फिर दोहराते हैं कि क्या कहा फिर धीरे धीरे हम ये भूल ही जाते हैं कि इस बोलने के द्वारा हम कुछ खो रहे हैं बाहर तो लाभ हो रहा है भीतर विनाश हो रहा है संसार में तो गति हो रही है अपने से संबंध टूट रहे हैं दूसरे से तो जुड़ रहे हैं अपने से दूर जा रहे हैं दूसरों के तो पास आ रहे हैं खुद की निकटता खोती जा रही है फिर जितने तुम कुशल हो जाओगे इसमें उतना ही मौन कठिन हो जाएगा आदत और आदत को कोई एक क्षण में नहीं तोड़ सकता तुम समझ भी लो तो मैं बिल्कुल समझ में भी आ जाए कि बात सही है खुद से बोलने की क्या जरूरत है जब कोई चलता है तो पैर चलाता है बैठे बैठे तो पैर चलाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कहीं और जाना हो तो पैर चलाने पड़ते हैं जब कहीं जानी ना हो बैठे हो तब पैर क्यों चलाना है जब भूख लगती तब कोई खाना खाता है जब भूख ना लगी हो तब कोई खाना खाता रहे तो वेक्षिप्त हो जाएगा जब नींद आती हो तब सो जाना पड़ता है जब नींद ना आती हो तब सोने की चेष्टा करनी व्यर्थ परेशान होना है लेकिन ये तुम बोलने के संबंध में कभी नहीं सोचते कि जब जरूरत हो तब तब हम इसका उपयोग करेंगे जब जरूरत ना होगी तब बंद कर देंगे ऐसा लगता है तुम भूल ही गए हो कि बोलने की प्रक्रिया रोकी और जारी की जा सकती बिल्कुल की जा सकती है अन्यथा सारे धर्म असंभव है धर्म संभव होते हैं मौन से इसलिए श्रवण की इतनी तारीफ कर रहे हैं नानक इधर श्रवण की तारीफ गौर से समझो तो मौन की तारीफ है वो महिमा मौन की है कि तुम चुप हो जाओ ताकि तुम सुन सको क्या कहा जा रहा है तुम अपने में ही डूबे बैठे हो तुम अपनी ही चलाए जा रहे हो तुम अपनी ही बोले जा रहे हो ये समझ में आ जाए तो भी तुम इसी क्षण रोक नहीं सकते क्योंकि आते समय लेती हैं जाने में और आत्तों को तोड़ना हो तो विपरीत आदत बनाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं तो मौन का अभ्यास करना पड़ेगा साधुओं के सत्संग में रहने का एक ही तो अर्थ है कि तुम मौन का अभ्यास करो गुरु के पास जाने का एक ही तो प्रयोजन है कि वहां तुम्हें बोलने को क्या है सिर्फ सुनने को है तुम सुनोगे चुप बैठोगे गुरु के पास तुम वार्तालाप करने थोड़ी जाते हो एक मित्र कुछ दिन पहले आए उन्होंने कहा आपसे कुछ चर्चा करनी है चर्चा करनी हो तो आप करें मैं सुनूंगा लेकिन फिर मैं नहीं बोलूंगा उन्होंने कहा कि नहीं विचार का लेन देन आपके पास विचार हो तो मुझे कोई लेना नहीं कुछ देना नहीं निर्विचार हो तो मैं कुछ दे सकता हूं और आपके पास कुछ देने को हो तो मैं लेने को राजी हूं कुछ भी देने को नहीं है लेकिन विचार का लेन देन करना है लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ थॉट्स तुम्हारा पागलपन तुम मुझे दो तो, मेरा पागलपन मैं तुम्हें तो वैसे दोनों काफी पागल थे और लेन देन की कोई जरूरत न थी गुरु के पास हम वार्तालाप के लिए नहीं आते चुप होने आते हैं और जब हम चुप हो जाते हैं तभी वो बोल सकता है जब हम चुप हो जाते हैं तभी हम सुन सकते हैं श्रवण की महिमा को तुम मौन की महिमा समझना क्योंकि श्रवण संभवित तो भी होगा जब तुम चुप हो और तुम्हारे चुप होने के लिए तुम्हें थोड़े अभ्यास करने पड़ेंगे क्या करोगे चुप होने के लिए कुछ और ज्यादा करना नहीं कभी दिन में 24 घंटे में जब सुविधा हो घड़ी भर के लिए शांत होकर बैठ जाओ भीतर का वार्तालाप चलेगा तुम उसमें सहयोगी मत बनो ये सूत्र है चल रही है चर्चा अभी भीतर तुम सुनो जैसे कोई दो आदमी बात कर रहे हैं लेकिन तुम दूर रहो तुम उसमें बीच में मत पड़ जाओ तुम उलझो मत तुम सुनते रहो कि मन का ये कोना मन के दूसरे कोने से बोल रहा है मैं सुन रहा हूं जो आए आने दो ना तुम दबाओ ना तुम हटाओ ना तुम रोकने की कोशिश करो तुम सिर्फ साक्षी रहो बहुत कुछ कचरा निकलेगा क्योंकि बहुत कुछ तुम दबाए बैठे हो और मन को कभी खुली छूट नहीं मिली फुर्सत नहीं मिली जब फुर्सत दोगे तो मन घोड़ा जैसे लगाम टूट गई ऐसा भागेगा भागने दो तुम बैठे देखते रहो बस उस देखने में ही धीरज क्योंकि तुम्हारी तबीयत होगी घोड़े पे सवार हो जाओ तुम्हारी तबीयत होगी लगाम पकड़ लो तुम्हारी तबीयत होगी घोड़े को बाएं चलाओ दाएं चलाओ पुरानी आदत उसे तोड़ने के लिए तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कि घोड़े को जाने दो मन जहां जाए जाने दो मैं सिर्फ देखूंगा मैं कोई नियंत्रण न करूंगा एक शब्द दूसरे शब्द को लाएगा क्योंकि सब चीजें जुड़ी है एक शब्द उठेगा हजार शब्द उठेंगे क्योंकि कोई भी चीजें असंबंधित नहीं है फ्राइड ने इस प्रक्रिया का बड़ा उपयोग किया यह योग की बड़ी पुरानी प्रक्रिया है फ्राइड को तो शायद पता भी नहीं था लेकिन उसने पूरे मनोविश्लेषण को इसी के ऊपर आधारित किया फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट सब चीजें जुड़ी हैं एक विचार आता है उसके कुंदे में फंसा हुआ दूसरा आता है उसके कुंदे में फंसा तीसरा आता है एक श्रृंखला बन जाती एक ट्रेन में मैं सफर कर रहा था बड़ी भीड़ थी टिकट चेक कर आया और एक बूढ़ा आदमी ठीक मेरी सीट के नीचे छिपा हुआ था उसने उससे पूछा कि बूढ़े टिकट दिखा वो बूढ़ा वहीं गिड़गड़ाने लगा हाथ जोड़ने लगा क्षमा कर दे इस बार बस माफ कर दे न तो टिकट है पास और न एक पाई है जेब में लड़की की शादी करनी उसी सिलसिले में गाँव जा रहा हूं बड़ी कृपा होगी दया आ गई टिकट चेकर को आगे बढ़ गया उसकी सीट के नीचे एक जवान आदमी भी छिपा हुआ था उसने सिर्फ मजाक में अपनी बेटी की शादी करनी है क्या टिकट कहा आदमी ने कहो जो टिकट तो नहीं है और बेटी की शादी नहीं करने जा रहा हूं मैं उस बूढ़े का होने वाला जमाई हूं ऐसी चीजें जुड़ी कोई जमाई है कोई ससुर है दोनों छिपे उनको थोड़ा बाहर लाने की जरूरत है तुम्हारे भीतर सारी श्रृंखला बंधी है तुम खुद ही हैरान चकित गए कैसे कैसे विचार से कैसे कैसे विचारों का संबंध जुड़ा है वे कहा से चले आते हैं। तुम भी हो क्योंकि लगेगा कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा मगर यह बड़ा अद्भुत प्रयोग है तुम जो भी हो रहा होने दो अगर सुविधा हो तो और भी अच्छा होगा कि तुम जोर से बोलो ताकि तुम सुन भी सको क्योंकि मन में तो महीन होती हैं बातें हो सकता है तुम सचेतन न रह सको तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे तुम जोर से बोलो सुनो भी और भीतर सजगता भी रखो कि मैं दूर रहूंगा जो भी हो रहा है उसे बोल दूंगा निष्पक्ष तथस्थ भाव से गाली आएगी तो गाली अपशब्द आएगा तो अपशब्द राम का नाम आएगा तो राम का नाम ओंकार आएगा तो ओंकार जो भी आएगा मैं बोल दूंगा और सुनता रहूंगा अगर तुम तीन महीने सतत एक घंटा रोज इस सहजरी से गुजर जाओ तो तुम धीरे धीरे तीन महीने के बाद शुरू करोगे अनुभव क्या विचार कम आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा पुराना जो संरक्षित कोष था वो कम होता जा रहा है अब चीजें कम रह गई कभी कभी एक शब्द आता है और उसके हुक्म बंधा हुआ कोई शब्द नहीं आता वो अकेले आके रह जाता है थोड़ी देर टिकता है खो जाता है छह महीने के बाद तुम पाओगे कि कभी कभी बीच में अंतराल आने लगा एक पल को कुछ भी नहीं होता तुम अकेले रह जाते हो उसी पल में श्रवण की क्षमता शुरू होगी लेकिन छ महीने बड़े धैर्य पूर्वक मन को उलिछना जरूरी है क्योंकि जिंदगी भरोसे भरा है छह महीने भी अगर तुम बड़े धैर्यपूर्वक करो तो ही ये हो पाएगा नहीं तो छह साल भी लग सकते हैं छह जन्म भी लग सकते हैं तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम कितनी त्वरा से कितने समग्रता से इस प्रयोग को करते हो और कई बार ऐसा मौका आएगा कि तुम भूल ही जाओगे कि हमें सिर्फ देखना है तुम सवार हो जाओगे घोड़े पर यात्रा पे निकल जाओगे तुम संबंधित हो जाओगे तुम लीन हो जाओगे हो जाएगा किसी विचार के साथ आइडेंटिटी हो जाएगी और तब तुम चूक गए तब प्रयोग असफल हो गया जैसे ही ख्याल आए फिर घोड़े से नीचे उतर जाओ शब्दों को चलने दो तुम मत चढ़ो शब्दों को जहां जाना हो जाने दो तुम उनके पीछे अनुसरण भर करो तुम सिर्फ देखते रहो पीछे पीछे क्या हो रहा है तो धीरे धीरे मौन बहुत धीरे धीरे मौन की पदचाप सुनाई पड़ेगी और जिस दिन तुम्हें मौन की पदचाप सुनाई पड़ेगी उसी दिन तुम्हें श्रवण की कला का भी अनुभव होगा उस दिन तुम सुन सकोगे उस दिन तुम्हें गुरु को खोजने न जाना पड़ेगा उस दिन तुम रहोगे वहीं गुरु है। वहां वृक्ष में हवा चलेगी फूल झरेगा सूखा पत्ता गिरेगा तुम उसे भी सुन सकोगे आकाश में बादल गरजेंगे बिजली चमकेगी नदी में बाढ़ आएगी तुम उसे भी सुन सकोगे समुद्र के किनारे तुमलनाद होगा तुम उसे भी सुन सकोगे एक पक्षी गुनगुनाएगा गीत एक बच्चा रोएगा रास्ते पर कुत्ता भौंकेगा, तुम वहां भी सुन सकोगे सुनने की कला आ जाए तो गुरु चारों तरफ है और सुनने की कला ना आए तो सभी सिद्ध पुरुष तुम्हारे सामने बैठे हो तो भी गुरु नहीं है गुरु होता है उसी क्षण जब तुम सुनने में समर्थ हो गए इसलिए नानक कहते हैं श्रवण से ही भक्त आनंदित होते हैं श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश होता है अगर तुम्हें सुनने की कला आ गई तो तुम परम आनंदित हो जाओगे क्योंकि तुम साक्षी हो गए साक्षी ही तो आनंद है श्रवण घटा मन खो गया मन का खो जाना ही तो आनंद है मन के पार चले जाना ही तो आनंद है श्रवण हुआ शब्द की श्रृंखला टूट गई शब्द की श्रृंखला के अतीत हो जाना ही तो आनंद है, वही अतिक्रमण ट्रांसेंडेंस। अब तुम शब्दों की घाटी में न रहे अब तुम उतुंग शिखर हो गए जहां शब्द पहुंचते नहीं शब्दों की धूल नहीं पहुंचती जहां परम मौन है जहां मौन कभी टूटा ही नहीं अब तुम उस शिखर पर खड़े हो उस शांति के शिखर से आनंद के सिवाय और कोई गूंज पैदा नहीं होती उस शांति के शिखर पर तुम परम धन्यता को उपलब्ध होते हो श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश हो जाता है जिसने सुन लिया जिसने सुनना जान लिया फिर कैसा पाप क्योंकि पाप होता है विचार के साथ संबंधित होने से इसे थोड़ा समझो मन में एक विचार उठा रास्ते से कार गुजरी एक झलक मन में एक विचार आ गया कि ये कार मेरे पास हो अब तुम इसमें संयुक्त हो गए अब ये कार कैसे तुम्हारे पास हो तुम इस धुन में लग गए ईमानदारी से मिले तो ईमानदारी से बेईमानी से मिले तो बेईमानी से कार होनी चाहिए अगर कार नहीं है तो अब तुम सो न सकोगे अब तुम्हारी जिंदगी में एक कठिनाई आ गई जब तक हल न हो जाए तब तक तुम चैन ना पा सकोगे रात सपने में कार दिन सोचने में कार अब तुम्हें घेरे हुए हुआ क्या कार निकली थी एक विचार उठा क्योंकि मन में तो जो भी चीज निकलेगी उसके साथ तत् प्रतिबिंब बनेंगे उस विचार के साथ तुम संयुक्त हो गए तुम दूर न रह सके एक सुंदर स्त्री निकली तुम्हारे मन में एक विचार उठा मन में विचार उठे ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मन तो दर्पण है वो तो है ही इसलिए कि जो भी आसपास घटे उसमें प्रतिबिंबित हो लेकिन तुम तत्ण जुड़ गए सुंदर स्त्री का प्रतिबिंब बनता और सुंदर स्त्री चली जाती प्रतिबिंब भी चला जाता तुम साक्षी रहते तो पाप का कोई उपाय न होता लेकिन अब किसी भी तरह ये स्त्री चाहिए राह से मिले राह से बेराह मिले बेराह प्रेम से मिले प्रेम से हिंसा से मिले हिंसा से अगर न हो सके प्रेम तो बलात्कार लेकिन अब ये स्त्री चाहिए अब एक विचार ने तुम्हे ग्रसित कर लिया एक छाया तुम्हारे मन से गुजरी थी तुम उसे गुजरते देख लेते और तुम अपने को दूर खड़ा रखते और देखते रहते कि छाया बनी और गई तो कोई पाप ना उठता सब पाप उठते हैं क्योंकि तुम विचार के साथ एक हो जाते फिर विचार तुम्हें इस बुरी तरह पकड़ लेता है एक झंझावात की तरह एक आंधी की तरह की तुम्हें झकझोर देता है और विचार के साथ जाके भी कुछ मिलता नहीं दुख मिलता है तुमने इतना दुख पाया है वो विचार के साथ जाके पाया है पर तो इतना भी तुम्हें होश नहीं है कि तुम देख सको कि सब दुख विचार के साथ जाके पाया है और सब आनंद निर्विचार में घटित होता है नानक कहते हैं श्रवण से दुख तथा पाप का नाश होता है क्योंकि पाप का फल है दुख पाप है बीज फल है दुख इधर पाप गया उधर दुख गया और जब ना पाप है और न दुख है तब तुम जिस अवस्था में हो वही समाधि वही आनंद है नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश सुनने में जो समर्थ हो गया उसके दुख और पाप नष्ट हो गए और नानक कहते वैसा भगत वैसा भक्त आनंद को उपलब्ध हो जाता है और उसका आनंद विकसित ही होता चला जाता है ये बिगा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें दोनों बातें छिपी हैं आनंद और निरंतर विकासमान तो आनंद तो एक फूल है जो खिलता ही चला जाता है ऐसी कोई घड़ी नहीं आती जब पूरा फूल खिल जाए खिलता ही चला जाता है पूरे से भी ज्यादा और पूरा और पूरा और परिपूर्ण खिलता चला जाता है जैसे सुबह का सूरज उगता है और उगता ही चला जाता है और कोई अस्त हो ऐसा वो आनंद है फूल खिलता है और मुरझाए ना कोई अस्त ना हो ऐसा वो आनंद है, आनंद की लहरें उठती ही चली जाती ध्यान रखना आनंद कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो वस्तुओं की तरह है तुमने एक दफे पाली और खत्म हो गई वो बढ़ती ही चली जाती है एक दफा जिसने पाली वो बढ़ती ही चली जाती है उसकी बढ़ती की कोई सीमा नहीं है इसलिए तो हम कहते हैं परमात्मा अनंत है और इसलिए हम कहते हैं परमात्मा आनंद है क्योंकि आनंद अनंत है तुम कभी उसे पूरा पा न पाओगे और हर बार तुम पाओगे कि और बढ़ता जा रहा है और हर जगह तुम पाओगे कि तुम पूरे तृप्त हो यह पहली है और बुद्धि से सोचने पर हल नहीं होती क्योंकि बुद्धि कहती अगर मिल गया और तृप्ति हो गई तो फिर अब और बढ़ने को क्या बचा तृप्ति भी बढ़ती है क्योंकि तृप्ति जीवंत है वस्तु नहीं है तृप्ति एक जीवंत घटना है आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि ले आए खरीद के एक शेर दो शेर बात खत्म हो गई आनंद एक बार तुम उतर गए तो तुम डूबते ही चले जाते हो और मजे की बात यह कि हर घड़ी लगता है कि पूरा मिला और फिर भी बढ़ता है पूर्ण भी विकासमान है पूर्ण भी मृत नहीं है रुक नहीं गया है फैलता चला जा रहा है इसलिए तो हमने इस अस्तित्व को ब्रह्म कहा है ब्रह्म का अर्थ होता है जो विस्तृत होता ही चला जाता है ब्रह्म का अर्थ है जिसके विस्तार की सीमा कभी नहीं आती जो उतना ही नहीं है जितना कल था जो उतना ही नहीं है जितना आज जो रोज फैलता चला जाता है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 जड़ पकड़ो जड़ क्या है कर्म पत्ते कर्ता का भाव जड़ है अगर तुम कर्ता भाव को काट दो इसी वक्त व्रक्ष सूख गया सारा स्रोत तुम्हारे कर्ता भाव से आ रहा था कि मैं कर रहा हूं भाव को तोड़ने की कला साक्षी साक्षी यानी श्रवण इसलिए नानक ऐसी अनूठी महिमा गा रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम चुप होके सुन दो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 शरीर के रहस्य भेद कैसे जाने क्योंकि ना तो पूर्व में लाश बचाई जाती पश्चिम में सर्जरी विकसित हो सकी और शरीर का ज्ञान हो सका क्योंकि ईसाईत मुर्दे को बचाती हिंदू तो जलाते रहे तो यहां तो मरा हुआ आदमी पाना डिसेक्शन के लिए असंभव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 जब तुम शांत होकर बैठोगे तुम पाओगे रीढ़ अपने आप नभे का कोण बना लेती जमीन से स्वस्थ आदमी हो बूढ़ा ना हो बीमार ना हो तो जैसे ही शांत होगा रीढ़ नभे का कोण बना लेगी तुम्हें एक कुंजी हाथ आ गई जब भी तुम शांत होना चाहो रीढ़ को नभे का कोण बना दो जमीन से ऐसे धीरे धीरे योगी अनुभव करता है क्या उसके भीतर हो रहा है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 सुनिए पड़ी पड़ी पावहिमानु सुनिए लागे सहज ध्यान नानक भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश अड़सठ तीर्थ हिंदुओं ने माने जिनमें स्नान करने से परम मुक्ति मिलती है। लेकिन वे अड़सठ तीर्थ तो नक्शे पे बताए गए तीर्थों की भांति है